युगों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव ये उपनिषद ही हमारे शास्त्र हैं इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से हुई है और मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि जहाँ परिवर्ती पौराणिक ग्रंथों और वेदों में मतभेद होता है वहाँ पुराणों के मत को अग्राह्य कर वेदों का मत ग्रहण करना पड़ेगा किंतु कार्य रूप में हम में से नब्बे मनुष्य पौराणिक और शेष 10 प्रतिशत वैदिक है और इतने भी हैं या नहीं इसमें भी संदेह है साथ ही हम यह भी देखते हैं कि हमारे बीच नाना प्रकार के अत्यंत विरोधी आचार भी विद्यमान हैं हमारे समाज में ऐसे भी धार्मिक विचार प्रचलित हैं जिनका हिंदू शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों का अध्ययन करके हमें यह देख आश्चर्य होता है कि हमारे देश में अनेक स्थानों पर ऐसे कई आचार प्रचलित हैं जिनका प्रमाण वेद स्मृति अथवा पुराण आदि में कहीं भी नहीं पाया जाता। वे केवल लोकाचार प्रत्येक ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम में आचार उठ जाए तो वह हिंदू नहीं रह सकता उसकी धारणा यही है कि वेदांत धर्म और इस प्रकार के समस्त क्षुद्र लोकाचार परस्पर घूम मिलकर एक रूप हो गए हैं शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी वे नहीं समझ सकते कि वे जो करते हैं उसमें शास्त्रों की सम्मति नहीं है। है उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन होता है कि ऐसे समस्त आचारों का परित्याग करने से उनकी कुछ क्षति नहीं होगी वरन इससे वे अधिक अच्छे मनुष्य बनेंगे इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई है हमारे शास्त्र बहुत विस्तृत है पतंजलि प्रणीत महाभाष्य नामक भाषा विज्ञान ग्रंथ में लिखा है कि सामवेद की सहस्त्र शाखाएं थी वे सब कहाँ हैं कोई नहीं जानता प्रत्येक वेद का यही हाल है इन समस्त ग्रंथों के अधिकांश का लोप हो गया है सामान्य अंश ही हमारे निकट वर्तमान है एक एक ऋषि परिवार ने एक एक शाखा का भार ग्रहण किया था इन परिवारों में से अधिकांशों का स्वाभाविक नियम के अनुसार वंश लोप हो गया। हो गया गया अथवा वे विदेशी अत्याचार से से मारे गए या अन्य कारणों उनका नाश और उन्हीं के के साथ साथ जिस वेद के शाखा विशेष की रक्षा का भार उन्हें ग्रहण किया था उसका भी लोप हो गया यह बात हमको विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए कारण यह है कि जो कोई नए विषय का प्रचार अथवा वेदों के विरोधी भी किसी विषय का समर्थन करना चाहते हैं उनके लिए यह युक्ति प्रधान सहायक है जब भारत में श्रुति और लोकाचार को लेकर तर्क होता है अथवा जब यह सिद्ध किया जाता है कि यह लोकाचार श्रुति विरुद्ध है तब दूसरा पक्ष यही उत्तर देता है नहीं यह श्रुति विरुद्ध नहीं है यह श्रुति की उस शाखा में था जिसका इस समय लोप हो गया है अतः यह प्रथा भी वेद संबत है शास्त्रों की ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियों में किसी ऐसे सूत्र को पाना वास्तव में बड़ा कठिन है जो सब में समान रूप से मिलता हो किन्तु हमको इस बात का सहजी में विश्वास हो जाता है कि नाना प्रकार के विभागों तथा उप विभागों में कहीं न कहीं अवश्य ही कोई सम्मिलित भूमि अंतर्निहित है भवनों के ये छोटे छोटे खंड अवश्य किसी विशेष आदर्श योजना तथा तो सामंजस्य के आधार पर निर्मित किए गए होंगे। इस आपात प्रतीत होने वाले भ्रम जाल के जिसको हम अपना धर्म कहते हैं मूल में अवश्य कोई न कोई एक समन्वय है अन्यथा वह इतने समय तक कदापि खड़ा नहीं रह सकता था यह अब तक रक्षित नहीं रह सकता था